आइए सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं मदन मोहन खन्ना की लिखी हास्य नाटी का छुटकारा निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर किसकी चिट्ठी है देती हूँ अरे किसकी है एक और मुसीबत ओहो क्या हो गया तुम्हारे ताऊ जी आ रहे हैं। ताऊ जी मर गए अब क्या होगा होना क्या है मुसीबत तो मेरी है आए दिन मेहमान अभी अभी मौसी दिल्ली दर्शन करके गई हैं और अब ताऊ जी आ रहे हैं मैंने तो कहा था दिल्ली ट्रांसफर कराने में नुकसान नुकसान ही ही है। तुम तुम्ही जिद की अब जिसे देखो दिल्ली चला रहा मौसी तो फिर भी चौके चूल्हे में हाथ बटा दिया करती थी मगर ताऊ जी तो महान बोर है बोर उनकी बातें सुनते जाओ और खिलाते जाओ लेकिन अब होगा क्या होना क्या है सोचती हूँ दो चार दिन को मैं क्या हुआ हाँ हाँ भगवान ऐसा गजब ना करना तुम चली गई तो यहाँ क्या होगा तो बताओ मैं क्या करूँ करना क्या है आ, आओ बैठो जरा सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आ, क्या लिखा है तुमने लिखा है वो आज दोपहर की गाड़ी से घर आ रहे हैं और हम आज सवेरे अभी इसी वक्त घर से जा रहे हैं जा रहे है अगर कहा ओहो घर से चलो तो सही फिर सोच लेंगे छुट्टी और, दफ्तर? दफ्तर और खाना खाने की भी छुट्टी और पप्पू उसे भी छुट्टी रास्ते में चलकर स्कूल से ले चलते फिर फिर क्या पहले कहीं 12 बजे का शो देखेंगे फिर खाना खाएंगे फिर शॉपिंग करेंगे घूमेंगे इंडिया गेट चलेंगे फिर रात का खाना वाना खा आएंगे और मेहमान और मेहमान उनकी भी छुट्टी वो ताला देकर वापस चले जाएंगे कहा जाएंगे ताऊ जी अरे भाई उनके और रिश्तेदार भी तो हैं दिल्ली में हम तो उनके दूर के रिश्तेदारों तो को है। ओ, आओ, भूल ही जाते हैं चलो चलो चलो कहाँ चलेंगे पप्पू को स्कूल ऐसी लेते हुए पिक्चर हाउस आपका टिकट ये रहे हमारे टिकट मगर ये बच्चा ये बच्चा कितने साल का है छह साल का तो हाल के अंदर नहीं जा सकेगा मगर क्यूँ हमने इसका पूरा टिकट लिया है वो तो ठीक है बहन जी मगर आपको नहीं मालूम पाँच साल से ऊपर के बच्चे बारह बजे दिन का शो नहीं देख सकते ओह यह कम वक्त तो मैं भूल ही गया मगर तुमने पप्पू की उम्र छह साल क्यों बताई अरे तो क्या वो पाँच साल से छोटा लगता है और ठेो कुछ और सोचने दो लेकिन भाई साहब हम बड़ी मुश्किल में है इस बच्चे को कहाँ छोड़े हम लोग इतनी दूर ऐसी आए हैं और घर में इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है मैं क्या बताऊँ साहब मजबूरी है अब क्या होगा सारा मजा किरकिरा हो गया अच्छा तुम घबराओ नहीं शांता अपनी टिकट लो और हाल में जाकर बैठो आ, मैं अभी पप्पू का इंतजाम करके आता हूँ जल्दी करना सेवा कर सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है और अपने घर का पता भी नहीं बताता क्यों भाई क्या नाम है तुम्हारा पप्पू शाबाश और तुम्हारे डैडी का नाम क्या है डेडी अरे भाई नाम पूछ रहा हूँ नाम देखो जैसे मेरा नाम रामनाथ है तुम्हारा नाम पप्पू है और मेरा नाम पप्पू है और डैडी का डैडी है डैडी का डैडी है अच्छा, अच्छा मम्मी का नाम क्या है मम्मी कहाँ रहते हो अपने घर अरे भाई घर कहाँ है स्कूल के पास शाबाश और स्कूल कहाँ है घर के पास ओफ ओ अच्छा साहब आप जाइए हम पूछताछ करके बच्चे को उसके घर पहुंचा देंगे अच्छा इंस्पेक्टर साहब मुझे इजाजत है जी हाँ अच्छा बेटा पप्पू जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने नहीं आ जाते तुम अपने इंस्पेक्टर अंकल के साथ ही रहना अच्छा अच्छा टाटा टाटा हाँ बेटे बड़ा अच्छा बेटा है मेरा क्या नाम है तेरा पप्पू और डेडी का नाम क्या है डैडी अरे भाई मम्मी का नाम क्या है मम्मी मम्मी का बच्चा कहाँ रहते हो अपने घर उफो तुम्हारा घर कहाँ है स्कूल के पास और स्कूल कहाँ है घर के पास हम्म और घर कहाँ है स्कूल के पास। क्या मुसीबत है? अरे प्यारे बेटे पप्पू जहाँ तुम रहते हो उस जगह को क्या कहते हैं घर हमारा घर घर का बच्चा बदतमीज <laughs> अरे रे रे रोता क्यूँ है भाई रोता क्यों है उफो अरे भाई चुप हो जा बेटा जा जा मत रो चुप हो जा। मुझे भूख लगी है भूख लगी है भोले हाँ। भोले ओ साहब पप्पू को दूध पिलाओ मैं बिस्कुट भी खाऊंगा बिस्कुट भी खाऊंगा हाँ। इसे बिस्कुट भी खिलाओ अच्छा साहब बेटा रो रो मत बेटा चुप हो जा बड़ा अच्छा लड़का है मेरा बेटा चुप हो जा मैं बेटा डैडी डैडी डैडी डैडी डैडी के बच्चे का नाम तो बता। देड़ी। देड़ी, देड़ी, देड़ी। तो बता मेरा दिमाग खराब हो गया ये लीजिए दूध और पप्पू ये लो बिस्कुट भोला बच्चे को दूध पिलाकर इससे घर का पता दरिया करने की कोशिश करो जी साहब मेरा तो दिमाग खराब कर दिया इसके क्रॉस एग्जामिनेशन में जी अच्छा सर हेलो पप्पू मास्टर दूध पी लो है और ये लो बिस्कुट भी आश, शाबाश शाबाश बड़ा अच्छा लड़का है बोला अंकल अब मैं खेलूंगा खेलेगा कहाँ खेलेगा किससे खेलेगा अब तेरे लिए मैं बच्चे कहा से लाऊ तुम जो हो तू तु, तुम मेरे साथ खेलेगा हाँ हाँ अरे तू मेरे साथ क्या खेलेगा चोर सिपाही चोर सिपाही हाँ तुम चोर बनना मैं कांस्टेबल चोर हाँ और मैं थानेदार बनूंगा तुम थानेदार कहीं इंस्पेक्टर साहब सुन तो नहीं रहे अच्छा फिर फिर हाँ। फिर मैं तुमको पकड़कर थाने ले जाऊंगा थाने अरे ये थाना तो है ही तुम्हारा घर तो नहीं है अच्छा अच्छा अब तुम भागो मैं तो मैं पकड़ूंगा अरे अरे ये इंस्पेक्टर साहब का दफ्तर है तू मुझे मरवाएगा अरे जा डरता है मैं तो नहीं डरता हाँ तू क्यों डरेगा तू कोई भोला कांस्टेबल तो नहीं है अच्छा अच्छा भाई लो मैं अभी अपनी फ्लैंग भोला चोर पकड़ा गया भोला चोर पकड़ा गया भोला भोला ये सर ये क्या हो रहा है सॉरी सर इंस्पेक्टर अंकल हम चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे भोला चोर बना था और मैं सिपाही गॉड oh किस मुसीबत में गया? अच्छा बोला तुम जाओ जी साहब पप्पू बेटे जी इंस्पेक्टर अंकल देखो तुम्हें देखो चुपचाप हैं? अच्छा अंकल। और मुझे काम करने दो अच्छा यो घर तो सुरेश का दीखा और यू लंबर तो ठीक से हैं? आवाज दूसरे या घंटी बजाओ बोरे दरवाजे पे तो ताला पड़ा है। कहा गए होंगे ये लोग भला मेरी चिट्ठी तो मिल गई होगी अंदर का तो कोई रास्ता नहीं देखूं। सू के ताला मजबूत दिख है रे रे। ताला तोड़ू सुतरी जी साहब ताला तोड़ रहे हो और क्या होते हो तो मैं भी और देख रहा हूँ क्या देख रहे हैं भाई तू दिन धारे ताला तोड़ रहे हो मेरे होते हुए तो तेरा के काम कामया जा तू अपना रास्ता ना और तुम्हें ताला तोड़ कर चोरी करने दू? चोरी चोरी तू मैंने चोर कह से लू खबर खबरदार किसी हथियार का इस्तेमाल किया तो अभी सीटी बुलाकर सिपाहियों को बुलाऊंगा जा जा बलवाल है यो अपना घर से जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा हाँ तू कौन से तक वाला यह तेरा घर है और यह तेरे वापस है किसके बाप का सा ये तो थाने चलकर मालूम हो जाएगा बच्चे हाँ भाई शंकर कैसे आए आ, ये नहीं आए इंस्पेक्टर साहब मैं कुल आया हूँ तुम कौन हो सर ये घर का ताला तोड़ रहा था मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो तुम ताला तोड़ रहे थे ये झूंड बोल रहे इंस्पेक्टर साहब झूंड बोल रहे वो तो मेरे भतीजे का घर है भतीजे का जी इंस्पेक्टर साहब आज ही मैं पलवल से आया की गाड़ी से, अपने सुरेश के पास। वो घर में थे नहीं? कहीं गया हो आसपास? मैं मकान में कहीं बैठने की सोच ही रहा था कि कम ने धर लिया और लगा चोर चोर मैंने। मेरे मैं चोर बतावे से बताओ बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है ये कि तुम पलवल से आए हो है? <laughs> के बात करो साहब यू पढ़ लो कार्ड पढ़ो ये ये मेरे लिखा लिखा लिखा है है है है देखो क्या पता भी लाओ हाँ। लाओ इधर लाओ. न्... न्... ये तो ठीक है। हाँ। तुम्हें गलत फ हुई है शंकर हाँ, मुझे चोर बताओ इबोल इबोल बोल चौधरी साहब हाँ। शंकर अपनी ड्यूटी दे रहा था हाँ। आगे से ख्याल रखा करो शंकर हाँ। अच्छे बुरे की पहचान कर लिया करो जाओ अपना काम करो सर। yes, <laughs> अच्छा इंस्पेक्टर साहब चालू <laughs> इंस्पेक्टर साहब एक बात पूछनी से बिछड़ बिछड़ गया गया। है साहब, मगर मैं तेसू जानू सु तो मेरे भतीजे का सांस्पेक्टर साहब <laughs> पप्पू तुम इन्हें जानते हो नहीं अंकल बोरा? ये तो कोई बच्चे उठाने वाला लगता है बोरा? देखो ना अंकल बोरा? इसकी की में कितने बच्चे हैं? इंस्पेक्टर साहब इसे कहने दीजिए मैं इसे घर पहुंचा दूंगा नहीं नहीं अंकल बोरा? मुझे बोरा? बचाओ इससे बोरा? मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा कोई बात बेटे जाओ बाबा जाओ अपना काम करो इस बच्चे को तुम नहीं जानते हम खा किसी दूसरे इल्जाम में न ले जाओ आ, आ, अच्छा इंस्पेक्टर साहब हैं मगर इस छोरे को मैं जानूसू अच्छा राम राम राम राम क्या मुसीबत है क्या क्या होगा तीन बजने वाले हैं और बच्चे के बारे में कोई पूछने तक नहीं आया मैं अंदर आ सकती इंस्पेक्टर साहब आइए आइए मम्मी मम्मी अरे पप्पू अरे ये आपका बच्चा है जी इंस्पेक्टर साहब मम्मी तुम अरे बेटी अब मेरे पास तो आ जाओ आ जाओ ये लो चॉकलेट खाओ ये अरे? लो आओ बेटी आओ ना इंस्पेक्टर साहब ये यहाँ कैसे आया देवी जी इस बच्चे को कोई साहब यहाँ छोड़ गए थे हम तो खुद परेशान थे मैं भी बहुत परेशान थी इंस्पेक्टर साहब शुक्र है मेरा पप्पू सही सलामत तो है मैं ठीक हूँ मम्मी अच्छा बैठे इंस्पेक्टर अंकल अच्छे हैं अच्छा बेटे मुझे दूध भी पिलाया और और बिस्कुट भी खिलाए अच्छा ओह मैं किस मुँह से धन्यवाद दूं आपको नहीं, नहीं देवी जी ये तो हमारा फर्ज है अच्छा जी धन्यवाद पप्पू बेटे इंस्पेक्टर अंकल को टाटा करो टाटा इंस्पेक्टर अंकल टाटा चले शुक्र है परमात्मा का बच्चा अपनी मां के साथ चला गया अब कुछ काम कर सकूंगा मैं अंदर आ सकता हूं आइए आइए आइए आइए वो जी मैं देखने आया था वो बच्चा वो पप्पू जी उसे तो उसकी मां अपने साथ ले गई आपको नाहक परेशानी हुई परेशानी मैं तो इंस्पेक्टर बड़े मजे में बारह बजे का शो देखकर आ रहा हूँ खैर शुक्र है बच्चा अपनी माँ से मिल गया मगर देखे ना आजकल के माँ बाप को भी कितने लापरवाह होते हैं जी हाँ जी हाँ बिल्कुल अच्छा तो अब मैं चलूँ नमस्कार नमस्कार आ गए आप और पप्पू तुम तो? मैं डेडी खूब खेलता रहा। अच्छा चलो अब घर चले आ, नहीं और कहीं से खाना खा कर चले पूरी छुट्टी मनाई जाए आज लो हम पहुंच गए घर आज बहुत मजा आया सिनेमा देखा घूमे फिरे फर्स्ट क्लास खाना खाया और मेहमानों से छुटकारा पाया छुटकारा जी आप हाँ बाबू, मेरे पेट में जो चूहे दौड़ रहे थे उनसे मैं तो छुटकारा दिला दो हाँ बुरा तू बता डाकी थाने में कर रहा डैडी मम्मी पिक्चर देखने गए थे ताऊ था। जी मैं थाने में खेल रहा था मगर आप वहाँ क्या करने गए थे ताऊ जी तेरे साथ खेलने <laughs> अभी आपने मदन मोहन खन्ना की लिखी हा, हास्य का सुनी छुटकारा निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है